अथ चुरादिर्गणः अथ चुरादयः चुरादयुप्यंता एकोनपंचाशदुतरमेक एक उदाते चुरस्ते चिट्स्मृत्याकोचनेफुटीपरीहासे स्फुटी लक्ष्यदर्शनाकनो कुद्रिअभाषणे लड उपसेवायां मिदिस्नेहने ओलडी उत्ेपणे उादिरी जल अपवारणे लज इत्येके पीड अवगाहने नट अवस्पन्दने श्र प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके बधसंयमने प्रिपूरणे ऊर्जबलप्राणनयोः पक्षपरिग्रहे वर्णचूर्णप्रेरणे वर्णवर्णन इत्येके प्रथप्रख्याने पृथप्रक्षेपे पथ इत्येके शम्बसम्बन्धने शम्ब च इत्येके भक्षदने कुट्टछेदनभर्त्सनयोः पूरण इत्येके पुट्ट अट्ट अट्टुट् अनादरे लुण्ठ स्तेये षठ् षठ् असंस्कारगत्योः षठि इत्येके तुज तुजि पिज पिजि लजि लुजि हिंसाबलादाननिकेतनेषु पिस गतौ शान्त्वसामप्रयोगे शल्कवल्कपरिभाषणे स्निहस्नेहने स्फिटे स्टनानानादिनादरेक श्ष श्लेशणे पथिगत पिछकुट्टने्दींवर्णे श्रृणदाने तडाघाते खिखिबेधने खड़ कड़ी कड़ीरक्षणे गुडिबेटे रक्षण कूठिगुचेतुखंडने वढ़ि विभाजने वड़ी चढ़िकोपे मणिभूषायां हर्षे च भडिकल्याणे छर्दवमने पुस्तपुस्त आदरानादरयोः च्युदसञ्चोदने नक्कधक्कनाशने चक्कचुक्कव्यथने क्षलशौचकर्मणि तलप्रतिष्ठायां तुल उन्माने दुल उत्क्षेपे पुलमहत्त्वे चुलसमुच्छ्राये मूलरोहणे बुलनिमज्जने कलविलक्षेपे बिलभेदने तिलस्नेहने चलभृतौ पाल रक्षणे, लूष हिंसायां शुल्ब माने, शूर पर्च, चुट छेदने, मुट पसी नाशने, व्रज मार्ग संस्कार मै शूर्पचुटेदने मुटूर्णनेटिपिनाशने व्रजमाग संस्कारगत शुकअतिस्पर्शनेपिगत्यां क्षपिक्षायां क्षिकृ्रजीवने शर्तगत्यां श्र चपम्च यम चीवेशे चह परिकलकने, चप इत्येके, रह त्यागे, बल प्राणने चिह्चयने न्ये मितोहेतौ्टचलने मुस्तघाते खट्ट संवर्णे षट्टस्फिटचुबिंसायां पूल संघाते पूर्ण इत्येके, अभिवर्धने, टकी बंधने, धूसकान्तिकरणे धूष इत्येके धूष इत्यपरे कीटवर्णे चूर्णसङ्कोचने पूजपूजायाम् अर्कस्तवने तपन इत्येके क्षुठ आलस्ये शुठिशोषणे जुडप्रेरणे गजमार्जशब्दार्थौ मर्च च घ्रिप्रस्रवणे पच्विस्तारवचने ज निशाने क्रीत संशब वर्ध छेदन पूर्णो कुबि आच्छादने केके लुबि तुबि अदर्शने अर्दने ह्लप व्यक्ताचि क्लप्वेके चुटिछेदनेल प्रेरणे मृछ लेनेले मलेच अव्यक्तायांवाचि ब्रूस बर्हिंसायां गर्ज गर्द शब्दे गर्द अभीया गुर्द निकेतने जसि रक्षणे मोक्षण इत्येके ईड स्तुतौ जसु हिंसायां पीडिसंघाते रुष रुषे रुट इत्येके डिप् क्षेपे ष्टुप् समुच्छ्राये इत्युदात्ता उदात्तेतः अथ आ आत्मने भाषाः चितसंचेतने दशि दर्शन दर्शनो दस दशि डप डिप सघाते तिकुटुबधारणे मतृगुप्तपरिभाषणे स्पश्रहण संश्लेशो भर्सर्जने बस्गंधर्दनेक हिंसायां हिष्केके निकूणसकोचनेूण पूे भ्रूण आशाशंको ष श्लाघायाँ यक्ष वितर्क गुर उद्यमने शम लक्षक्ष आलोचनेवक्षेपणे त्रुट्छेदनेूट्वेक गलश्रवणे भलाभंडने कूटअ्रदनेवसादनेके कुट प्रतापने वंच प्रलंभने वृषशक्तिबंधने मद तृप्तिगे दिवपरिपूजने ग्रीविज्ञाने विदचेतनाख्याननिवासेषु मनस्तम्भे यु जुगुप्सायां कुस्मनाम्नो वा इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ग्री यू तुदात्तौ अथ चर्चादयः कृप्यन्ताः सप्तत्रिंशत् चर्च अध्ययने बुक् भाषणे शब्द उपसर्गादाविष्कारे च कण जभी नाशने, शूद जसु ताडने, पश शूदक्षे अम रोगे चट स्फुट भेदने, घट संघाते हर्थ दिवर्दनेज प्रति घुषिर्विश्दने आघक्रंदत्ये लसशिल्पयोगे तसीभूषल अर्हपूजायां ज्ञाने भज विश्रणने प्रसहने यत् निकारोपस्कारयोः कलगल आस्वादने रघ इत्येके रघ इत्यन्ये अञ्चुविशेषणे लिगि चित्रीकरणे मुदसंसर्गे त्रस धारणग्रहणवारणेषु उद्ध्रस उञ्छे मुचप्रमोचनमुदनयोः वस स्नेहच्छेदापहरणेषु चर संशये च्युहसने अथ स्वंतापंचाश्व सकर्मका ग्रसग्रहणे पुषारणे दल विदारणे पट पूट लुट तुजी मिजी लुजी भजी लुजि भजि पिसी कुशी दशी कुशी घट गट घटी गुप धूप विछ चीव पुथ लोक्रिलोच्रिणदुप तर्कृतुृधु भाषा था रुट लजि अजी दसि भृषि रुषि शीक नट पुटी जीवि रघि लघि अहि रहि महि च लटितुड नल च आप्यायने रुज हिंसायां श्वद आस्वादने स्वाद इत्येके अथ आधृषयाः सप्तचत्वारिंशदाधृशाद्वा युज पृचसंयमने अर्चपूजायां षहमर्षणे ईरक्षेपे लिद्रवीकरणे वृजिवर्जने व्रञ्आवरणे ज्रिवयोहानौ ज्रिच ऋचवियोजनसम्पर्चनयोः शिष असर्वोपयोगे तप दाहे तृप् तृप्तौ छ्रिदिसन्दीपने छृप तृप दृपसन्दीपन इत्येके द्रिभिभये दृभसन्दर्भे मोक्षणे छद संवर्णे श्रथमोक्षणे ग्रंथ बंधने क्रथ क्रथहिंसायां स्वरिते शीक शीकामर्षणे चीक च स्वरिते अर्दहिंसायां स्वरि हिसीह पूजायांगे शुंध शौचकर्मणि छदपवाणे स्वरिप कंपने श्रंध जुषपरीतर्कणे धूंकंपने प्रीयतर्पणे श्रंथग्रंथसंदर्भे आलिल स्वरते तनुश्रद्धोपकरणोपसर्गाच्च दैर्घ्ये चन श्रद्धोपनोरेके वद सन्देशवचनेरते वचपरीषणे मानकूजायां भूप्रातापदी गर्हविनिन्दने मार्ग अन्वेषणे कठिशोके मृत्युशौचालङ्कारयोः वृषतितिक्षायां स्वरिते धृषप्रसहने इत्याधृशीयाः अथा गणान्ताः अदन्ताः पञ्चाशीतिः अथादन्ताः कथवाक्यप्रबन्धे वर ईप्सायां गणसङ्ख्याने षठ् षठ् सम्यगवभाषणे पटवटग्रन्थे रहत्यागे स्तनगदिदेवशब्दे पतगतौ वा पश अनुप स्वर अनुपसर्गात् स्वराक्षेपे रचप्रतियत्ने कलगतौ संख्याने च चह परिकलकने, मह सार परिकल्पने महपूजायां सारकृपश्रथदौर्बल्ये स्पृहईप्सायां भामक्रोधे सूचपैशून्ये खेटभक्षणे खेड इत्येके खोट इत्यन्ये क्षोटक्षेपे गोम उपलेपने कुमारक्रीडायां शील उपधारणे साम प्रयोगे वेल कालोपदेशे काल पृथ्धा पलपूलवन पवन वातसुखसो गतिखसने गवेशमे वासपसेवायां निवास आच्छादनेज पृथ्कर्मणि सभाज रित्येके प्रीति प्रीतिसोरीकेन रित्ये पिहा शब्दे, कूट परितापे, परिदाह पिदाहिते संकेत ग्राम कुण गुण कुण संकोचने, गुणगुणचात्रणे गूणसकोचनेौर्ये आगर्वादात्मने पद पद गौ गृह ग्रहणे मृगअन्वेषणे कुह विस्मा शूरवीर विक्रात स्थूलपरीगृंह अर्थपयाच्यां सत्र संतानक्रिया गर्व माने, सूत्रवेष्टने विमोचन मूत्र प्रस्रवणे रूक्षपारुष्ये पारतीरकर्मसमट संसर्गे ध्यकदर्शन कत्रशिले कर्त्येक प्रातिपदाथे बहुलमिषवच तत्कती तदाचे तेनातिक्रामती धातुपंच कर्तकनाथे वश्कर्शने चिचिकरणे चित्र कदाचिदर्शने अंसमाघाते वट विभाजने लज प्रकाशने वट लजि मिश्रसंपर्क संग्रामुद्धे अयमनदत्ते स्मश्लाघायां छिद्रकभेदने कर्णभेदनेंतरिकेदृष्ट्युपघाते उपसंहारने दण्ड दण्डनिपातने अङ्कपदे लक्षणे च अङ्क च सुखदुःखतत्क्रियायां रसास्वादनस्नेहनयोः व्ययवित्तसमुत्सर्गे रूपक्रियायां रूप छेदद्वैधीकरणे छद अपवारण इत्येके लाभ लाभप्रेरणे व्रणगात्रविचूर्णने वर्णवर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु बहुलमेतन्निदर्शनं नि णिङङ्गान्निरसने श्वेताश्वाश्वतर्गालोडिता हुवरकाणामश्वतरेतकलोपश्च पुच्छादिषु धात्वर्थ इत्येव सिद्धम् इति चुरादिर्गणः